श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद काली पूजा के अवसर पर काशी में उपस्थित रहने का बारंबार अनुरोध पत्र आते रहने के कारण इस वर्ष स्वामी तुरयानंद को अल्मोड़े में छोड़कर महापुरुष जी काशी आए उनकी कुछ दिन बाद ही अल्मोड़ा लौट जाने की इच्छा थी परंतु काली पूजा के बाद अस्वस्थतावश तथा अन्य कारणों से उनका पुनः अल्मोड़ा जाना संभव नहीं हो सका 1916 सौ सोलह फरवरी तक काशी में ही निवास करने के पश्चात वे प्रयाग होते हुए बेलूर मठ लौट आए इसी वर्ष उन्होंने बाबूराम महाराज के साथ मेह जाकर श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लिया तथा संथाल लोगों को तृप्तिपूर्वक भोजन कराकर विशेष आनंद अनुभव किया मेहजाम से लौटने के बाद से बाबूराम महाराज का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता था अतः मठ का अधिकांश कामकाज शिवानंद जी को ही चलाना पड़ता था इसी वर्ष शीतकाल में दोनों महात्मा वाराणसी भी गए वहाँ कुछ दिन बिताकर वे आगामी वर्ष ठाकुर के उत्सव के पूर्व मठ लौट आए इधर अल्मोड़े में स्वामी तुरानंद के प्रयास से आश्रम भवन का कार्य संतोषजनक रूप से अग्रसर हो रहा था महापुरुष जी पत्र आदि के द्वारा सलाह देते हुए तथा मित्रों के पास से आवश्यक धन सामग्री आदि भेजते हुए सहायता कर रहे थे यथा समय 1916 ईस्वी में कार्य समाप्त हुआ इस समय से बेलूर मठ में आए हुए महापुरुष महाराज के जीवन का एक नवीन अध्याय शुरू हुआ स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुरोध पर उन्होंने अब प्रकट रूप से मठ की कार्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वीकार किया इस समय से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक मठ और संघ रूपी ठाकुर की सेवा यही उनका एकमात्र कर्तव्य रहा इसके बाद ठाकुर के के कार्य अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कभी मठ छोड़कर अन्यत्र नहीं गए महापुरुष जी की गंभीरता एवं उदासीनता के नीचे जो स्नेह की अंत सलीला फलगू धारा बहती थी उसका परिचय हम इसके पूर्व कई बार पा चुके हैं संचालन का भार कंधे पर आ जाने से से जब वह धारा मानो सारे आवरण के साथ पूर्ण वेग से प्रवाहित होने लगी, शिवानंद जानते थे कि प्रेमानंद ने साधुओं एवं भक्तों को एक अपूर्व प्रीति बंधन में बांध रखा था 3 जुलाई 1918 ईस्वी को उनके देह त्याग के पश्चात इस अभाव को जानते हुए हुए। भी वे इस विषय में प्रयत्नशील उन दिनों का जी का दैनंदिन जीवन बड़ा ही शिक्षा था। पूजा पाठ तथा साधन भजन का एक घनीभूत भाव गढ़ लेने के लिए वे सर्वतोभावे प्रयत्नशील थे प्रतिदिन साधु ब्रह्मचारियों के साथ सदा लाभ के द्वारा एक ओर जहां वे सब का मन एक अति उच्च भूमि में उठाए रखते थे वहीं दूसरी ओर ऐसी बुद्धि में प्रतिष्ठित रहकर एवं प्रेरित होकर कि मठ का प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक वस्तु ठाकुर की ही है वे मठ की छोटी मोटी चीजों तक की देखभाल किया करते थे तथा अपने हाथों से ही बहुत से कार्य संपन्न करते थे बगीचे के माली गौशाला की कौवें गौवें गौशाला की गौवें तथा पशु पक्षी कोई भी उनके स्नेह स्पर्श से वंचित नहीं रहता था बेलूर में उन दिनों मलेरिया बहुत हुआ करता था इतना कि भाद्र मास के बाद मठ एक छोटे मोटे अस्पताल के रूप में परिणित हो जाता था ऐसे समय महापुरुष जी रोगियों की सेवा शुश्रुषा तथा देख में लगे रहते थे फिर पथ्य जुटाने तथा तैयार करने की जिम्मेवारी भी वे स्वयं ही निभाते थे पथ्य बनाने का कार्य वे स्वयं करते या फिर निकट खड़े रहकर किसी दूसरे को बड़ी सावधानी से साबूदाना, बार्ली झोल आदि बनाने की विधि सिखाया करते थे महापुरुष जी नियमबद्धता पसंद करते थे नियम में ढिलाई उन्हें पसंद नहीं थी परंतु कर्तव्य पालन में जो स्वाभाविक कठोरता आ जाती है उससे एक घटना ने उन्हें मुक्ति दिला दी एक दिन सब का भोजन हो जाने के पश्चात एक ब्राह्मण आकर भोजन की भिक्षा मांगने लगा महापुरुष जी ने अपनी असमर्थता बताकर उन्हें विदा कर दिया परंतु दूसरे ही क्षण भूखे को निराश लौटा देने के कारण उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने उसे बुला लाने के लिए आदमी भेजा किंतु ब्राह्मण का पता न चला मठ से निकलते समय ब्राह्मण अभिशाप देते हुए कह गया था ब्राह्मण को किसी ने थोड़ा सा खाने को नहीं दिया इससे क्या भला होगा इसके तीन दिन बाद ही गौशाला में आग लग गई और मठ को कुछ हानि पहुंची। महापुरुष जी की धारणा हुई कि यह उस ब्राह्मण के श्राप का ही फल है और इसके लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी हैं अतः इसके बाद से वे यथासंभव किसी को भी विमुख नहीं करते थे स्वामी शिवानंद जितने दिन अपने ही भाव में मग्न थे उतने दिन उन्हें लोक व्यवहार की आवश्यकता महजूत नहीं हुई थी परंतु जिस दिन से उन्हें सचमुच ही ऐसा लगा कि वे भक्त मंडली के एक नेता हैं उस दिन से गुरुदेव ने ही अपने कार्य साधन के लिए उनके भीतर एक अपूर्व परिवर्तन ला दिया उस दिन महापुरुष जी ने अपने अतीत जीवन की ओर दृष्टिपात करते हुए एक शिष्य स्थानीय सन्यासी के समक्ष सरलतापूर्वक स्वीकार किया लोक व्यवहार तो मैंने कभी सीखा ही नहीं सच पूछा जाए तो लोक व्यवहार उन्होंने बाद में भी नहीं सीखा था तथापि जैसा समय गुरु सेवा के के ही एक अन्य पक्ष के रूप में भक्त सेवा भी उनके चरित्र में प्रकट हुई थी स्मशान शिव की आशुतोष भी है शिव ही आशुतोष भी है संसार विरागे शिवानंद को भी हम लोग यथा समय आशुतोष रूप में देख पाते हैं सदानंद में महापुरुष जी के मुख में मुख्य आशीर्वाद छोड़कर और कुछ भी नहीं था। संघ गुरु के पद पर प्रतिष्ठित स्वामी शिवानंद की यही चरम परिणति है परंतु सभी परंतु अभी हम लोग उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने मठ परिचालन का उत्तरदायित्व तो नया नया स्वीकार किया था महापुरुष शिवानंद के कार्यभार ग्रहण करने के समय मठ के वरिष्ठ सन्यासी गण व्यय के आधिक के से चिंतित थे अतः उनका प्रथम कर्तव्य हुआ व्यय कम करना। आय में वृद्धि के इसके फलस्वरूप उन्हें लोगों का कोप भाजन बनना अवश्य भावी था पूर्वोक्त क्रुद्ध ब्राह्मण का उदाहरण ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पर इसके साथ ही यही घटना महापुरुष जी के चित्त की स्वाभाविक कोमलता का भी परिचय देती है क्योंकि आज के युग में ब्राह्मण के वाक्य को कोई भी साप नहीं मानता और साप के फलस्वरूप तीन दिन बाद गोशाला में आग लग जाना संभव है यह भी आधुनिक बुद्धिवादी मन नहीं मानता